आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए आज हमारे विशेष स्टूडियो में सोपन जी हमारे साथ उपस्थित हैं इनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं कृषि कृषि में अपनी विशेष सेवा दिया है और महाराष्ट्र में आपने बी एस किया उसके बाद एम एस आपने अमेरिका में किया और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो द्राक्ष जो है ग्रेव्स जिसे अंगूर कहते हैं वो आप हमेशा जो है बारह ही महीने मेरे ख्याल से अभी अवेलेबल रहता है और आप उसका जो सेवन करते हैं और सीजनेबल भी आपको मिलते हैं अच्छे ग्रेप्स मिलते हैं काले कलर का भी मिलता है ग्रीन कलर का भी मिलता है और बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ अंगूरस जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं और ये बाज़ार में उपलब्ध कराने और बिक्री ये सारी चीज़ें जो है इसका जो मेन मार्केटिंग है वो सोपन जी ने देखा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारा काम किया उन्होंने अभी जो एक्सपर्ट की बात करें तो भारत से बाहर जो है ग्रेप्स जाते हैं तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल रहता है मार्केटिंग का और कोई भी चीज़ किसी जगह पर पे बेचते हैं तो वहाँ के कस्टमर तब लेंगे जब वो बहुत अच्छा होगा उनके मापदंड पे खड़ा उतरेगा तो ऐसी सब चीज़ें हैं आज हम लोग बातें करने वाले हैं स्वपन कंचन सर से आप सभी की तरफ से सोपन कंचन सर का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में नमस्कार नमस्कार कैसे हैं सर आप मैं ठीक हूँ बहुत खुश हो रही है मैं ये माहौल में आया हूँ <laughs> अलग सा महसूस हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर आप किसान खेती मार्केटिंग इन सारी चीज़ों से गिरे रहते हैं और कागज़ों के साथ आपका डीलिंग होता रहता है लेकिन अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और आप अपने लिए समय निकाला ऐसा लगता है मुझे आप सही सही बात है क्योंकि पूरी ज़िंदगी में जो है आपने दूसरों के लिए काम किया है सेवा किया है हाँ और हाँ। अभी स्व उन्नति के लिए हाँ। स्व अध्याय का जो समय है वो आपको मिल रहा है शायद यहाँ आने के बाद तो स्वपन सर मैं चाहूँगा कि ग्रेप्स के बारे में शायद आप बहुत अच्छा काम किया है तो उसी के बारे में बताइए वह संकल्प कैसे आया कैसे शुरू हुआ इसके बारे में ये आ, अंगुर तो हमारे देश में उन्नीस से हैं शुरुआत हुई थी और औरिजिनल वैरायटीज बहुत काफ़ी वाटरी बेरीज की थी जैसा फकड़ी है सिलेक्शन से बनता सीडेड वैरायटीज थी जी जी जी। तो बाद में सीडलेस वैरायटीज आना चालू हुआ और सीडलेस वैरायटी काफ़ी डेलिकेट वैरायटी महसूस हुई हालांकि ग्रेप्स हैं हमारा क्लाइमेट का क्रॉप नहीं है हमने इसको इम्पोज़ किया, किया है किया हमारे क्लाइमेट के और उसको हमने आलायदा मोड़ दिया है और इसमें काफ़ी काम किए हैं काश्तकार ने काम किए हैं जब ही साइंटिस्ट को भी इतना मालूमत नहीं थी उतने प्रयोग काश्तकार लोगों ने किए हैं फार्मर्स ने, ने, ने, ने किसानों ने, ने। किए हैं और ये हुआ था कि जब मार्केटिंग चालू हुआ और एक थोड़ा ये एक कैश क्रॉप होने के नाते जहां थोड़ा पानी था अच्छा क्लाइमेट था वहाँ एक क्रॉप शुरू हुआ तो जैसी दिक्कतें आने शुरू हो गई मार्केटिंग भी देश में करते थे और इस 80s वन एटीज़ टू के बाद थोड़ा गल्फ में ये मार्केटिंग चालू हुआ क्योंकि गल्फ में चार दिन में ये माल जाता था तो यूरोप में हमारा माल कहीं भी जाता नहीं था और एक ऐसा समय आया 89 में कि हमें दिल्ली बुलाया गया अंगूर अच्छा, अच्छा। वालों को जो हमारे एसोसिएशन और वहाँ बताया गया कि अंगूर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है अच्छा। वो कंज्यूमर की काफ़ी तकरार है और आप इसमें कुछ ना कुछ कीजिए ताकि उस टमाने में ज़्यादातर व्यापारी लोग काम करते थे नीचे थोड़ा नंबर दो माल भरने का ऊपर मुंडे बोलते थे ऐसा माल भर के वो बेचते थे और जाते समय तीन चार दिन तो ट्रक को उसी टाइम रोड भी काफ़ी ख़राब थे आठ आठ दिन लगते थे चार चार तो काफ़ी माँ ख़राब मिलता था तो बलराम जाखड़ साहब जो भी मंत्री रहे और हमें बोला कि भाई हमें बंद करना पड़ेगा अगर कंज्यूमर की काफ़ी तकरार है तो मैं यंग था मैं अमेरिका से आया हुआ था तो सारे मैं और मेरे साथ एक दो बुजुर्ग हंगों वालों को दे दिया कमेटी बनाई कि इसमें क्या किया जाए आप स्टडी करो और ये पार्श्वभूमि देना चाहता हूँ कि ये बेस था बिल्कुल तो जब ये टेलीफोन था मगर टेलीग्राम की तरफ से जाता था तो मैंने अमेरिका में जब किया तो, तो टेलीग्राम देना शुरू किया कई मेरे एक दोस्त थे उनको बोल के भाई हमें इसमें कुछ करना है क्या कर सकते हैं तो उनका ये आया कि भाई क्या करना चाहते हैं तो मैं बोला अभी तो इमीजिएटली हम प्लांटिंग तो बदल नहीं सकते मगर ये जो नंबर दो माल है थोड़ा है उसको क्या किया जाए तो वो बोलते हैं कि हम अगर आप खर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत तो एक इटालियन साइंटिस्ट है उसको भेज देते हैं तो हमने सारे आंगूर एसोसिएशन में थोड़ा खर्चा करके उनको बुला लिया और उन्होंने सारा मापदंड देखे बोला ये अंगूर मार्केटिंग के लिए नहीं चलेगा नहीं। एक तो वाइटी चेंज करनी पड़ेगी और दूसरी बात है इसको अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट करने प्रोसेसिंग हो उसमें फिर आप टो ले लो पपाया ले लो थोड़ा मैंगो ले लो और ऐसा करके एक यूनिट बनाओ और इसमें शुगर भी आनी चाहिए अच्छा अच्छा और उस टाइम में वो बोलेगा आपको साढ़े तीन पर किलो मिलेगा प्रोसेसिंग कॉस्ट और जो वर्ल्ड मार्केट था तो साढ़े तीन रुपये में कोई आंगूर देने के लिए तैयार नहीं वहाँ छः रुपए रिटर्न आते थे जी हम कानपुर सभी जगह नॉर्थ में करते थे तो करना क्या चाहिए तो फिर मेरे सोच में आया कि मैं कैलिफोर्निया में था मुझे भी क्वालिटी एंड क्वालिटी एंड क्वालिटी तो हमने मैंने बोल दिया डायरेक्टर लोगों के हम अगर क्वालिटी का काम करते हैं तो हम क्यों ना यूरोप अरे बोले भाई हम गल्फ़ नहीं इंडिया में नहीं तो आप यूरोप की बात कर रहे हैं और एक, एक मिनिस्टर रहे हम चीफ मिनिस्टर पवर साहब हम गए तो मैं बोले नहीं स्टोन भरके भी भेजेंगे क्योंकि टोमेटो को जब भी रेट होता था तो कभी दो दो चार चार किलो के, के स्टोन भी भेजते थे लोग तो मेरा ना हम ये टास्क ले लेंगे और माइंडसेट बदलना पड़ेगा बिल्कुल इसमें साइंस है और साइंस ही काम करेगा और क्वालिटी एंड क्वालिटी काम करेगी दूसरा कोई काम नहीं करेगा ये तीन तत्वों को लेकर हमने काम शुरू किया और फिर मुझे लगा कि इन लोगों को दिखाना चाहिए तो हमने कुछ सोसाइटी के मार्फत उस टाइम में तीस लाख इकट्ठा किए चंदा अच्छा नाइनटीन में और चार फार्मर अलग अलग एरिया के एक साइंटिस्ट एक मार्केटिंग और हम मैं उनको यूरोप ले गया तो एक पंद्रह दिन में हमने सारे मार्केटिंग उनको दिखाई लंदन गया पेरिस गया सब जगह भी हमने ये सारा करके फिर ऐसा हो गया कि एक बुजुर्ग हमारे कि बोली ये साल हम करेंगे मगर भाई एयर करेंगे तो काफ़ी महंगा है भाई सी करना है तो चिली भेजता था माल तो मैं मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया आप चिली चले जाओ हम वापस जाते हैं और जहाँ अच्छे काश्तकार हैं जो अच्छा माल तैयार करते हैं उनको हम माल देखा था क्या होना चाहिए कितना उसको उसके साइंटिफिक भी ले लेते हैं वो सारे वापस मैं चिल्ली गया चिली से पता चला कि यू उसको सारा मॉनिटर करता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट बैंक तो ये मशीनरी कैलिफोर्निया में इंडियो वैली में फिर वहाँ से मैं इंडियो गया वहाँ से वो मशीनरी देखी साइंटिस्ट के साथ बात की है और वापस आने के बाद मैंने ऐलान किया कि हमें दो मशीन्स लानी है किसी अच्छा, हालत में दो यूनिट लाने हैं काफ़ी खर्चे थे एक एक करोड़ रुपए लगते थे उसी टाइम में <laughs> तो फिर मैंने मेरी ज़मीन गिरवा रखी बैंक को और एक बेसिक कैपिटल हमने पच्चीस लाख का तैयार किया और फिर एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तरफ से पावर साहब थे मुख्यमंत्री हमें दे देता हूँ मैं मदद करता हूँ मगर ये शेयर कैपिटल रखो और काम करो और जो हमारा पहला कंटेनर गया यूएस एस भाई अपना इंग्लैंड भेजा हमने तो उसका रिटर्न खर्चा जाके छः टर्नी माल भेजा था ट्वेंटी उसमें फिफ्टी फोर रिटर्न आया तो हमारा सेमिनार होता है हर साल तो उस सेमिनार में मैंने रखा कि भाई ये अभी काफ़ी डास्टिक चेंज है, करना है ये करना ही पड़ेगा प्री यूनिट्स ये नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज से अलग होता है फ्रूट फिजियोलॉजी है उसमें अभी मैं इसमें इतना नहीं डीपने नहीं जा सकता हूँ मगर वो फ्रूट फिजियोलॉजी अगर साइंटिफिक कर दे तो इसका मतलब है कि फ्रूट ऐसा ऐसा रहना चाहिए उसको वही टेम्परेचर में वही ह्यूमिडिटी में लेके जाना चाहिए उसमें का पानी नहीं कम होना चाहिए तो वो एक महीने के बाद डेढ़ महीने के बाद अभी तो तीन तीन महीने ही रहता है क्योंकि उसमें फंगस नहीं होना चाहिए और ऐसे तो ये शुरू हुआ काफ़ी दिक्कत आई दो साल बाद में इतना हुआ कि नाम होने लगा फिर तो गोरे लोग पहले विश्वास नहीं गए हम जब गए तो फोटो दिखा देते थे बोले नहीं यार आप कभी करोगे इंडिया में अंगूर है ही उनको ही मालूम नहीं था उन्होंने बोला आके देखो बाद में शुरू होगा और फिर मैंने एक दिन बोला था डर कि भाई हम अगर साइंटिफिक माइंडसेट फार्मर का क्योंकि क्वालिटी क्यों क्यों बनाओ तो पैसा होगा क्वालिटी नहीं बनाओगे तो उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े कल्टीवेशन प्रैक्टिस में चेंजेस करने पड़े क्वालिटी माल में और एक तीन साल में ये धीरे धीरे धीरे ठीक होने लगा और पैसे भी आने लगा तो इसमें फिर फूड जो है सेफ्टी का नॉर्म आ गया एपिडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा देती है एक्सपोर्ट करने के लिए तो उनके एक पटनाई करके एमडी थे मेरी बहुत अच्छी उनके पहचान हुई तो मैंने बोला इसमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए अगर हमें अच्छे लैब दोगे आप और हमारा अंगूर अगर टेस्ट होगा तो ये टेस्ट करने के बाद अगर वो मिनिमम लिमिट्स में आता है जो यूरोपियन नॉर्म्स हैं कितने मैगजिम रेसिड्यू लिमिट होती है हर एक जितने भी हम औषधियाँ दे, देते हैं उसमें तो अगर वो टेस्ट करेंगे तो दो साल में ये भी काम हम कर सकते हैं और उन्होंने काफ़ी मदद की उसी टाइम में काफ़ी पैसा दे के एक दो तीन लैब्स महाराष्ट्र में खड़े किए और ये हमारा रिसर्च सेंटर था उसके जरिए ये हो गया और अभी कोई भी जो है ढाई सौ केमिकल चेक होते हैं हर एक अंगूर के और जिसका पास होता है उसका ही डॉक्यूमेंट बनता है वही एक्सपोर्ट कर सकता है तो उसको ग्रेप नेट बोलते हैं वो हमने तैयार किया फार्मर में ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ और दो हज़ार लोग काम करते थे क्लस्टर जिसके पास एक एक का एकड़ा था उसके पास पाँच पाँच सात सात आठ आठ मेरे ऐसे तज्रे लगाने लोगों ने शुरू करो एर में क्योंकि ये रास्टिक चेंज था ये चेंज मुझे ऐसा लगता है कि केवल साइंस देने से नहीं होता है उनको माइंड सेट और उनको जेब का भी सोचना है उनको पैसे भी दो रुपए मिलेगा तो फार्मर कुछ भी कर कुछ सकता भी कर है ये ये उदाहरण फिर फिर अनार वाले आ गए फ्लावर्स वाले आ गए फिर एक नेशनल हार्टिकल्चर मिशन तो जब ही ये शुरू हुआ तो मुझे काफ़ी दिल्ली में भी सेंटर में काफ़ी नाम हुआ था महाग्रभस करके जी, तो काफ़ी जो नया फ्रूटा फ्रूट्स का एक एमआईडीएच करके उन्होंने सारे फ्रूट्स के लिए कुछ काम करने के लिए अलग संस्था बनाई और उसके लिए भी प्रावधान दे दिया गया सब्सिडीज़ भी काफ़ी उसमें अलाउंस हो गई और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करके तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी इसको अंगूर अनार के लिए भी प्लांटेशन uh, के लिए भी बढ़ावा दे दिया तो ये सारा चेंज हो गया मगर ये क्यों चेंज हो गया कि टोटल माइंड सेट साइंस ध्यान में रखते हुए जो काम हुआ इसकी वजह से ये चीज़ें चेंज हो गई और फिर uh, uh, मुझे काफ़ी अच्छा काम करने का मौका भी मिला और अभी देश में 19 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकट्ठा करके उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर मैं भी उसका प्रेसिडेंट हूँ तो सारे देश में जो जो स्टेट वाइज एसोसिएशन मैंगो की है गोवा की है उनके एसोसिएशन नेशनल लेवल पर बने नैशनल जैसा हमारा ग्रेप ग्रोथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसा गोवा ग्रोथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से. उसका एक अमुल मिशन करकेटिकल्चर बना और उसमें भी काफी काम हुआ जी तो ये मार्केटिंग के बारे में और अगर आप संकल्प करते हो तो हो सकता है बिल्कुल <laughs> जी सुभन जी बात ही अच्छी स्टोरी आपने बताया अपनी और प्रैक्टिकल आपने करके दिखाया कि जब चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही थी रिटर्न माल आ रहा था ख़राब हो रहे थे और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज और फूड प्रोसेसिंग का जो टेक्निक है वो आपके पास नहीं था हमारे पास तो आपने उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद जद्द मेहनत किया आपने खुद इनिशिएटिव लिया तब जाके वो काम बना और इसके लिए आपने जो है आ, कैलिफोर्निया वगैरह यहाँ वहाँ जो है चक्कर लगाए दो साल मुझे लगता है आपने काफ़ी मेहनत किया <laughs> वो दो साल जो है आज 19, 20 जो है अलग अलग एन बने हुए हैं अलग अलग संस्थान बने हुए हैं जिसमें अलग अलग फ्रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आ, सोपन जी ने इसको देखा है तो उन्होंने अपनी आंखों देखा कहानी बताया है आइए आगे बढ़ते हुए मैं सोपन जी मैं चाहूँगा कि यहाँ अब ब्रह्म कुमारी इसमें आए हैं तो आपको यहाँ कैसे महसूस हो रहा है तीन दिन का जो अनुभव है वो भी साझा कीजिए <laughs> एक सेंटेंस में बताऊँ तो खुद को पहचानने का एक मौका मिला बिल्कुल जो हम हमारे पास भी है हमें मालूम नहीं था वो, वो खुद को पहचानने का एक मौका मिला एंड आत्मा परीक्षण करो और आत्मशांति भी मिले ये बड़ा बड़ा संदेश यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं जी जी हाँ मुझे लगता आ, है ये भी एक अच्छा वर्कआउट होगा अगर आप खुद पे काम करेंगे क्योंकि आ, हमारा भी पूरा जो है मनुष्य जीवन खराब ही है ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के साथ सड़ गया बिल्कुल और जिस शरीर का हमारा कोई गारंटी नहीं है अगर गारंटी भी पकड़े तो सौ साल से ज़्यादा उसको चला नहीं सकते नहीं। और उसको चार बार तीन बार खिला रहे लेकिन इसका मैकेनिज्म पूरे शरीर को चलाने वाली जो चेतना है वो खुद मैं हूँ एनर्जी हूँ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो वो सीड पर काम नहीं हो रहा है जिस तरह से आपने अंगूर के सीडलेस कर दिया सीड लगा के तो वो भी एक बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहा ना आपके समय में तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सीड है एन, एनर्जी है जो शाश्वत है शाश्वत है वो हमेशा रहती है उसका कोई आयु नहीं है इसीलिए उसको शास्त्रों में कहा गया अजर अमरा विनाशी माना जो कभी मरता ही नहीं है मरता ही नहीं है और एनर्जी आज ए साइंटिस्ट आपको भी पता है कि कोई भी एनर्जी न कभी क्रिएट किया गया ना डिस्ट्रॉय होगा उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होगा बिल्कुल तो उसमें तीन अवस्था आएंगे सतो सतो सामान्य और सतो रजोतमो तो अब अवस्था तमों में चली गई है फिर से हमें सतों में आना है सतो में आना तो, तो निश्चित तौर पे इसमें आपका जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस है टेक्निकल चीज़ें हैं उसका अगर आप ह्यूमन तो वैल्यूज़ पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो शायद ये चीज़ें जो है हम लोग उस आत्मा को फिर से सतो गुण बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं सिर्फ रजोगुण है अभी जिसमें हम लोग जो हैं कुछ भी कर सकते हैं रजोगुण में बना उसको समझ नहीं समझ होते हुए भी, भी कुछ भी करना है स्वगर लेकिन जैसे ही वो शतुगुण में आ जाएगा तो प्रॉपर एनर्जी ओरिजिनलिटी में रहेगी फिर उसके जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान और शक्ति आ जाएगी और किसी को भी पूछो वो मुझे शांति चाहिए बोलेगा प्रेम चाहिए बोलेगा बिल्कुल से <laughs> और उसके लिए काम नहीं कर रहा है चाहिए जिन चीज़ों की चाहत अंदर से है उसके लिए कभी काम नहीं कर रहा है वो मटेरियल के लिए काम कर रहा है और वो मटीरियल आपको जो है फिर से कचरा बना रहा है <laughs> नहीं। नहीं। <laughs> तो वो एक बहुत बड़ी जो मैकेनिज्म है यहाँ वर्कआउट करने की हम सभी की ज़रूरत है और इसलिए आपसे शेयरिंग भी हो रहा है अच्छी तरह क्योंकि आप इस चीज़ों को समझते हैं जैसे ख़राब अंगूर को आपने देखा और फिर उसको अभी हाई क्वालिटी वाला एक्सपोर्ट हो रहा है जिसकी कल्पना भी शायद उस समय नहीं करते थे राइट तो वो चीज़ें हैं कि आज भी ह्यूमन वैल्यू सब चाहता है कौन व्यक्ति है जो प्रेम नहीं चाहता शांति नहीं चाहता <laughs> तो निश्चित तौर पे मुझे आशा है कि आप इसी स्व के लिए आप आए हैं और उसमें आप काम करें और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को संदेश के रूप में मैं यही बताना चाहता कि हर एक ह्यूमन बींग में खुद को काफ़ी गुण होते हैं खुद में जी वो गुणों को आप सही आकार देंगे उनको पॉजिटिवली देखेंगे और वो गुण के माध्यम से आप अपने जो भी अपने आजू बाजू में वातावरण है ह्यूमन बींग हैं वो गुणों को अगर आप संधि देंगे संधी मैं बोलता हूँ और वो संधि का उपयोग ठीक ढंग से करेंगे तो जो भी ये मकसद है अपना शांति मिलने का सुख मिलने का समाधान मिलने का वो आपसे आप चलाएगा बिल्कुल बिल्कुल <laughs> चलिए स्वपन सर मैं चाहूँगा कि आपको काफ़ी सम्मान भी मिले हैं और विशेष आपको जो है अलग अलग कार्य के लिए मिला हुआ है और हर साल जो है कृषि रत्न पुरस्कार मिलता है तो वो आपको मिला इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं कृषि में या फिर और कोई जगह पे आप कृषि में मैं काश्तक हूँ और एक सीनियर होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती हैं कि हमारा काश्तकार खुश रहे और उसके लिए अभी जो है दो उसको मुनाफा नहीं चाहिए जो खर्चा होता है उसके माफक उसको अगर कुछ दर मिले रेट मिले या कुछ फायदा हो तो वो शांति रूप में वो सही निकलेगा या आरक्षण वगैरह आ रहा है वो नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं रह रहा है शादियां नहीं हो रही है लोगों की जबकि हम लोग इतना सारा काम किया इतना सारा रिसर्च करने के बावजूद भी किसान के पास पैसे क्यों नहीं पहुँच रहे या बच क्यों नहीं ये चीज़ ऐसी है कि एक तो एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू नेचुरल Uh, uh, Calamities. Calamities. Calamities. Calamities. Calamities. है आ, है नेचुरल के ऊपर काम करता उसमे जियोलॉजिकल वो, वो देखना चाहिए और वो करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग किसानों को ठीक से एजुकेट नहीं कर पा रहे नहीं नहीं किसान अभी काफी एजुकेट हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं से कहीं कहीं चली गई है और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और पॉलिटिशन जो डिसीजन लेते हैं जी जी जी अच्छा अच्छा देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ थोड़ा टाइम लेता हूँ कि अगर आप ऑयल सीड्स की बातें करें सोयाबीन का एग्जांपल ले लो या मूंगफली का एग्जांपल ले लो ये सोयाबीन हमारे यहाँ होता नहीं था नहीं था या अमेरिका ब्राज़ील फिर आया आया एम पी में और यहाँ जो चालू हुआ एक अच्छा क्रॉप हुआ था तो जब भी एक क्रॉप हार्वेस्टिंग के आता है हार्वेस्टिंग के माप तो उसी टाइम वो इम्पोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर के निकाल देते हैं ताकि लोग ये लाए और वो कंज्यूमर का सिर्फ सोचते हैं जो गवर्नमेंट है कोई भी वो दोनों का नहीं सोचते और कहीं सब्सिडी दे के बस बात ख़त्म करते वो सब्सिडी क्या होती है मुझे लगता है सब्सिडी मत दे दो जो है होना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो उसके माल को खर्चे के ऊपर का जो दाम है वो फिफ्टी परसेंट स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो आयोग बनाया था और उन्होंने जो सजेशन दिया था वो सिर्फ फॉलो करो देखो क्या बदल होता है जी जी। क्या बदल होता है सही है तो ये अभी अपने मैं बोलने से होता बिल्कुल बिल्कुल आपको मालूम है ये सारा क्या है और कॉस्ट ऑफ वो बो बोलते हैं डबल गुना होगा कैसे होगा आप एटीन टैक्स लगाते हो कोई भी प्रोडक्ट ले ले लो, ले लो, पेस्टिस के ऊपर भिड़ गई है प्राइसेस। बिल्कुल बिल्कुल सुपन सर काफ़ी अच्छी बातें हुई डिस्कशन हुआ मुझे लगता है कि हमारा इस डिस्कशन से दोनों चीजें हैं एक किसान के जीवन शैली का आत्मदर्शन हम कर रहे हैं और दूसरा आप आध्यात्मिक अनुभव साझा कर रहे थे जिसमें हम प्योर आत्मदर्शन कर रहे थे दोनों चीज़ों का जो है मुझे लगता है कि हमारे इस एपिसोड को सुनने वालों को साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी का एक ब्लेंड जो है कॉम्बिनेशन उनको मिला है जीवन और अध्यात्म का एक सुंदर दर्शन हो पाया है तो मैं चाहूँगा कि इस एपिसोड को आपने सुना आपके मन में अगर सुपन जी ने जिस तरह से रिसर्च करके काम किया वैसे ही आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च अगर करेंगे तो देखिए सरकार को बदल नहीं सकते हम लोग जो भी सरकार आए लेकिन आप अपना रास्ता निकाल सकते हैं हम बारिश को बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन बारिश में आपको जाना है तो आप रेनकोट पहने या छतरी लेके कर जाए ये संभव है है ना बाहर बहुत धूप है ऐसे कह के अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो आपको खाना खोन खिलाएगा तो बाहर जाना है तो चप्पल पहन के चले जाइए आप जो है धूप से भी बच जाएँगे और अपना काम भी हो जाएगा तो ऐसा जो है तोड़ निकालना पड़ेगा आज के समय में हम किस किस को बोलेंगे कि ऐसा है ना वैसा है है ना लेकिन हम अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं इन्हीं शुभ के साथ एक बार सोपन कंचन सर को बहुत बहुत दुआएं बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ और आशा करूंगा कि ऐसे सुंदर रिसर्च के काम और भी करें और लोगों को हेल्प करें क्योंकि एक छोटा सा रिसर्च वर्क हो जाता है तो कितने लोगों की दुआएं प्राप्त हो जाती हैं देखिए आप बीस अगर उनके पास वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का संस्थान है तो उसके साथ में जुड़े हुए कितनी बड़ी जो संख्या में लोग हैं और फल खाने वाले कितने सारे लाखों लोग होंगे तो वो सारी दुआएं जो है आपको मिल रही हैं तो इसी तरह हम मुझे लगता है कि हम स्वयं पर भी इसी तरह रिसर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है कि आत्मचिंतन से होगा आत्म परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन तो हम खुद पर अगर रिसर्च करेंगे और थोड़ा काम भी करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो विश्व का कल्याण इसी सौ अध्याय में समाया हुआ है इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमागणी सा जय हिंद जय भारत शांति धन्यवाद आया खुशी होगी बहार खिलमन का गुलशन का गुल sunte reho muskurate reho redio madhuban ana aaya apke aangan aaya khushiyan ki bahar ke laman ka gulshan sunte reho muskurate reho redio madhuban sunte reho muskurate reho